नमस्कार आप सुन रहे हैं बोलती कहानियाँ आज की कहानी का शीर्षक है ममता के झरोखे से लेखिका आशा गुप्ता आशु और वाचक माधवी गणपुले ममता के झरोखे से बुलबुलों की आवाज़ सुनकर उस दिन मैं दूसरे कमरे में गई तो देखा कि वे खिड़की के ऊपर अपना घोंसला बनाने की तैयारी में व्यस्त थे मुझे देखकर दोनों उड़े और रोशनदान पर जाकर बैठ गए मैं अनदेखा कर चली आई दो चार दिनों बाद बुलबुल को हमेशा उस घोंसले में बैठी देखा मैं समझ गई कि जरूर वो अपने अंडों को सेक रही होगी पता नहीं उसे कितना इंतज़ार था पर मैं बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी कि कब उनमें से बच्चे निकलेंगे और मेरे सोने घर में उनकी चहचहाट सुनाई पड़ेगी जब से हमारे बच्चे पढ़ लिखकर कर बाहर ही रहने लगे हैं नौकरी के सिलसिले में तब से ही जैसे घर सुना पड़ा रहता है बच्चे छोटे हो या बड़े घर की चहल पहल उन्हीं से होती है आंखों में एक नन्हा सा सपना और मन में नई उमंग लिए दिन गिनती जा रही थी मैं एक रूटीन सा बन गया था मेरा कि रोज सुबह उठकर एक बार घोंसला जरूर देख आती थी फिर एक दिन देखा कि बुलबुल अपनी चोच में कुछ लेकर आई और जैसे ही अपने घोंसले पर बैठी तीन नन्हे नन्हे बच्चे अपनी चोच फैलाये हिल रहे थे कह नहीं सकती थी कि कितनी खुशी महसूस हुई उसे क्षण में परंतु उन बच्चों की चींची की आवाज बिल्कुल भी नहीं सुनाई पड़ रही थी शायद बहुत कमजोर थे मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि वो बच्चे बच जाएं। मेरी यही शिकायत दो तीन दिन बाद दूर हो गई और माँ के आते ही बुलबुल बुल के बच्चों की चींच चीं का शोर अब कानों तक पड़ने लगा था खुश थी मैं कि चलो बच्चे सही सलामत हैं अब मुझे उस दिन का इंतजार था जब बच्चों के पंख ताकतवर हो जाते और वो परवाज़ भरते कितना अजीब सा संसार है ना मनुष्यों और चिड़ियों का जहाँ हम अपनी ममता से उम्र भर बंधे रहते हैं वही ये नन्हे से पक्षी बस उनके पंख आने का इंतजार करते हैं क्या उन्हें अपने बच्चों के आगे कोई चिंता नहीं होती जैसे कि हम करते हैं काश ये सब हमारे वश में भी होता एक दिन मैं कमरे में झाड़ू लगा रही थी तभी देखा कि एक बच्चा जमीन पर बैठा है हल्के से पंख भी थे उसके मैंने सोचा शायद अब वो उड़ने की तैयारी में रहा होगा और वो नीचे गिर पड़ा मैंने उसे धीरे से उठाकर घोंसले में रखना चाहा, पर ये क्या घोंसले पर नजर पड़ते ही मेरी सांस अटक गई चीटियों की लकीरें देखकर मन दहल सा गया अंदर देखा तो दो बच्चे मर चुके थे बस जो मेरे हाथ में था वही शेष बचा था शायद चींटियों की वजह से ही वो नीचे गिर पड़ा था खुद को बचाते बचाते आंखें नम हो गई मेरी मैंने उस बच्चे को खिड़की की मुंडेर पर रख दिया उसकी मां आई एक क्षण खामोशी से मेरी तरफ़ देखती रही, और फिर अपने बच्चे को साथ ले गई वो तो चली गई पर मैं बड़ी देर तक रोती रही अपने बच्चों को याद करती रही शायद उसने मेरी अंदर सोई पड़ी ममता को फिर से झकझोर दिया था